एक भाग आरंभिक हरे पौधे जैसे और फर्न अपनी के लिए बीज तैयार नहीं करते थे आरंभिक बीज वाले पौधे अनावृत बीजी बिना फूल वाले पौधे थे जिनमें बीज एक वोवरी से ढका नहीं होता था पहला फूलदार पौधा अवृत बीजी कहलाया जो करीब चौदह दशमलव पांच करोड़ वर्ष पहले प्रकट हुआ था आज वनस्पति जगत में नब्बे प्रतिशत आवृत बीजी पौधे है यद्यपि फूलदार पौधे जो जलीय आवास में रहते थे वे सूखी झील के तल और दलदलों की परिस्थितियों के अनुकूल तो हो गए, फूल वाले पौधों की कोई प्रजाति महासागर में नहीं पाई जाती ऑक्सीजन और भोजन के स्रोत के अलावा पौधे पर्यावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज आप बिना पौधों के किसी स्थान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर बिना पौधों वाले स्थान केवल आर्कटिक क्षेत्र, पर्वत, रेगिस्तान, एवं गहरे महासागर हैं। पौधे वर्षावान क्षेत्र एवं रेगिस्तान से लेकर महाद्वीपीय ढलानों पर सर्वत्र पाए जाते हैं वास्तव में हम जब किसी विशिष्ट स्तराकृति के बारे में सोचते हैं तो हमारे आँखों के सामने सबसे पहले पौधों का दृश्य ही उभरता है क्या आप बिना पेड़ों के जंगलों की या बिना घास के तैयारी के चित्र बनाने की कल्पना करने का प्रयत्न कर सकते हैं? वह पौधे ही हैं जिन्होंने पृथ्वी पर वातावरण का निर्माण कर इसे सुव्यवस्थित बना रखा है मृदा में जड जमीन पर उगने वाले पौधों का अस्तित्व उस पतली पत्थ के बिना नहीं हो सकता जिसे हम मृदा या मिट्टी कहते हैं यह पौधों को यांत्रिक आधार और आश्रय प्रदान करने के साथ वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज तत्व भी प्रदान करती हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी द्वारा जकड़े रहने वाले पानी और हवा का उपयोग करती हैं। मिट्टी चट्टानों के टूटे कणों और कार्बनिक उत्पादों से बनती है मिट्टी अक्री और अपरिवर्तित घटक नहीं है यह भौतिक और रासायनिक क्रियाओं और सजीवों की प्रक्रियाओं द्वारा लगातार बदलती रहती है जब पौधे मरते हैं, तब वह क्षय होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। यह प्रक्रिया मिट्टी को पोषक तत्वों से समृद्ध बनाती है मिट्टी जमीन के पौधों को आधार प्रदान करती है तो पौधे भी मिट्टी को जकड़े रखकर उसे हवा और पानी द्वारा होने वाले क्षरण से बचाकर मृदा संरक्षण में सहायक होते हैं। इस प्रकार यदि वनस्पति आच्चर्जित क्षेत्र कम होता है जैसा कि वनों की अंधाधुंध कटाई और चार में अधिक चराई से होता है तो हवा और जल से मिट्टी अपराधित होगी तब यह अपराधित मिट्टी नदियों झीलों और जलाशयों में जमा होगी जब रेगिस्तानों से सटे क्षेत्रों में वनस्पतियों का समाप्त कर दिया जाता है तब वह क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित होने लगता है आज विश्व के अनेक भागों में कृषि को मृदा क्षरण और रेगिस्तानीकरण जैसी पारिस्थितिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है